चतुर्थम सुक्तम भाषार्थ हे अग्नि तेरे लिए हवि मैं अर्पित करता हूँ और मानवीय स्थिति तेरे लिए बोलता हूँ बंदनीय तू हमारे यज्ञों में जैसा बैठने वाला होता है वैसे तुझे मैं हवि अर्पित करता हूँ हे पुराने तेजस्वी अग्नि तू यज्ञ करने की कामना करने वाले मानों के लिए मरुदेश में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 Hey, ज्ञानमय हम मूर्ख मानौ तेरी महिमा को नहीं जानते हे अग्नि अपनी महिमा को तू जानता है तू मूर्तिमान होकर सुख से सोता है तथा द्वारा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 इससे सबका प्रकाश करने वाले अपने तेज से अश्रुओं से रथ की भांति यज्ञ में संयोजित कर भाषार्थ हे ज्ञानी अग्नि हमने गाया हुआ यह इस्तुति प्रार्थना सूक्त तुझे अर्पित किया तथा नमस्कार भी किया यह इस्तुति तेरा महात्म सदैव बढ़ाने वाली हो हे तेजस्विन हमारे पुत्र पोतरों की रक्षा कर तथा हमार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 इस द्वारा स्थावित तथा सर्वज्ञ अग्नि ने कांतियुक्त रमणीय सात भग्नी रूप ज्वालाओं को वश करता हुआ सहस्त्र से सुखदायक सारे परार्थों को देखने के लिए उनको ऊपर उठाया प्राचीन काल में उत्पन्न अग्नि ने दयावा पतली के मध्य में उनको वध किया तथा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 अग्नि समीपवर्ती मानों के विभिन्न मार्गों के स्थान में, आदित्य किरणों के विचरण मार्ग में तथा जल के बीच में, त्रयलोक में स्थिर होकर विराजता है।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 अथ सप्तमास्तके खस्तो ध्याय ह, खस्तम सुप्तम भाशार्थ, यह वह अग्नि है जिस अग्नि के रक्षणों से अभिस्ट फल प्राप्ति के लिए स्तुति करने वाला अपने ग्रह में सुख से बढ़ता है, जो उत्तम सूर्य किरणों के प्रशस्त तेज से युक्त होकर सब जगह जाता है, भाशार्थ, जो प्रदीप्त अग्नि देवों के श्रेष्ठ त प्रकाशता है, वह सत्य तथा नित्य है, जो मित्रों भक्तों के करुणा में कार्य करने के लिए, वह विगवान अश्व की भांति अथक उनके पास जाता है, भाषार्थ, जो अग्नि सब संसार का यज्ञों का ईशर है, वह सर्वगामी है।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 पश्चात्सनीय देवों का दूत वाणी से यज्ञयोग्य सबका साथी देवयुक्त देवों को हवि देता है भाषार्थ हे रित्तजों भोग ऐश्वर्य देने वाले तेजस्वी अग्नि को इंद्र की भांति स्तुति स्तोत्रों तथा हवियों से हमारे सामने करो जिसका बड़े बड़े जिद्दान आदर्युत स्तुतियों से गुणगान करते हैं कारण वह ज्ञानी एवं देवों को बुलाने वाला बलों के प्रमुख दाता है। भाषार्थ युद्ध में जैसे शीघ्रगामी घोड़े इकट्ठे होते हैं, उन्हीं की भांति तुम में तुम्हारे अधीन जगत के सारे धन आयुष्य एकत्र रहे हैं। हे अग्निदेव, तू हमारे लिए तेजस्वी इंद्र से प्राप्त नई-नई रक्षाएं प्राप्त करा,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 तेरी सेवा यज्ञ करेंगे, हे अतुलनीय तेजस्वी अग्नि, हमारी तेरे विस्तृत ज्ञानों से युक्त उत्तम रचनों से रक्षा कर, भाषार्थ, हे तेजस्वी देव, ये स्तुतियाँ तेरे लिए कही गई हैं। गावों एवं अश्रुओं सहित तुमने हमारे लिए जो धन दिया है, इसलिए तेरी ही बढ़ाई की जाती है, जब मानव तेरा दिया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 भाषार्थ हे अग्निदेव हमारी स्तुतियां एवं बुद्धियां उपासना रूप सिद्ध हुई हैं वे हमें फलदायक हों तू घर में नित्य आहुत तू जिसकी सन्यमित रहकर रक्षा करता है वह मैं सत्यनिष्ठ धनपति बनकर लाल अश्वों वाला तथा बहुत अन्नों का स्वामी हो जाऊं तब सम्पन्न दिनों में हमें तुझे श्रेष्ठ ह